श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री राम देव और नरेंद्र का अलौकिक संबंध अद्वैत तत्व के संबंध में नरेंद्र का हाजरा के साथ तथा श्री रामकृष्ण देव का भावावेश में नरेंद्र को स्पर्श करना श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन नरेंद्र से अद्वैत विज्ञान के जीव ब्रम्ह की एकता सूचक अनेक बातें कही थी नरेंद्र ध्यान से उन बातों को सुनने पर भी अच्छी तरह समझ न सके और उनकी बात समाप्त होने पर वे हाजरा महाशय के पास आ बैठे तथा उनके साथ उन बातों की विवेचना कर कहने लगे क्या यह भी संभव है लोटा ईश्वर है कटोरा ईश्वर है और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है तथा हम सब भी ईश्वर हैं इस विषय पर परिहास करते हुए दोनों जोर से हंस पड़े श्री रामकृष्ण देव उस समय भी अर्थबाह्य अवस्था में थे नरेंद्र की हंसी सुनकर वे बालक की तरह पहनी हुई धोती को बगल में दबाए बाहर निकल आए और तुम लोग क्या कह रहे हो कहकर हंसते हुए नरेंद्र को छूते ही समाधिस्थ हो गए समाधिवरूप नरेंद्र नाथ का अद्भुत दर्शन नरेंद्र नाथ कहते थे उनके उस दिन के अद्भुत स्पर्श से मेरे भीतर क्षण भर में भावांतर उपस्थित हो गया स्तंभित होकर सचमुच ही मैं देखने लगा ईश्वर के अतिरिक्त ब्रह्मांड में अन्य कुछ भी नहीं है वैसा देख भी मैं मौन रहा, सोचा, देखूं कब तक ऐसा भाव रहता है, परंतु वह सने वाला और मैं भी उनके अतिरिक्त दूसरा नहीं मैं दो एक कौर खाकर स्थिर भाव से बैठा रहा बैठा क्यों है खाना माँ के कहने से होश आने पर मैं फिर खाने लगा इसी तरह खाते पीते सोते जागते तथा कॉलेज जाते समय वैसा ही दिखाई पड़ने लगा और सारा दिन न जाने कैसे उसी भावावेश में आच्छन्न रहा रास्ते में चल रहा हूं गाड़ियां आ रही हैं देखता हूँ किंतु आज इस डर से कि ये अपने ऊपर आ जाएंगे हट जाने की इच्छा नहीं होती थी ऐसा लगता था जो वह है मैं भी तो वही हूँ हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और खाने से भी तृप्ति नहीं होती थी ऐसा मालूम होता था मानो कोई दूसरा व्यक्ति खा रहा है खाते खाते कभी मैं लेट जाता था और कुछ देर के बाद उठकर फिर खाने लगता था एक दिन इसी तरह बहुत अधिक खा गया परंतु उससे हानि कुछ भी नहीं हुई माँ डर कर कहती देखती हूँ तुझे कोई रोग हो गया है कभी कभी यह भी कहती अब यह नहीं बचेगा जब वह आच्छन्नभाव कुछ घट जाता था तब सारा संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता था हेदुआ तालाब पर टहलते हुए किनारे किनारे लोहे के घेरे की छड़ों पर सिर ठोक कर देखता कि वे स्वप्न की है या सत्य है हाथ पैर के सुन्न हो जाने से कभी कभी पक्षाघात हो जाने का डर लगता था इस प्रकार कुछ दिनों तक उस अपूर्व भाव की आच्छता से छुटकारा नहीं मिला उसके अनंतर जब मैं स्वस्थ हुआ सोचा यही अद्वैत ज्ञान का आभास है तब तो ज्ञात हुआ कि शास्त्र में इस विषय के संबंध में जो कुछ लिखा है वह मिथ्या नहीं है इसके बाद से कभी मुझे अद्वैत तत्व के विषय में संदेह नहीं हुआ नरेंद्र के साथ ग्रंथकार के एक दिन के वार्तालाप का फल एक दूसरी आश्चर्यजनक घटना के विषय में भी हमने नरेंद्र से किसी समय सुना था सन अट्ठारह सौ चौरासी ईस्वी के काल में जब हम उनके विशेष रूप से परिचित हुए थे तब उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया था परंतु हमारा अनुमान है कि वह घटना इसी समय हुई थी अतः यहीं पर वह विषय पाठकों को बतलाते हैं हमें स्मरण है कि उस दिन दोपहर से कुछ पहले हम शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर नरेंद्र के मकान में उपस्थित हुए थे और रात लगभग ग्यारह बजे तक उनके साथ थे श्रीयुत रामकृष्णानंद स्वामी जी भी उस दिन हमारे साथ थे प्रथम दर्शन के दिन से ही हम नरेंद्रनाथ के प्रति जिस अलौकिक आकर्षण से आकृष्ट हुए थे वह ईश्वर कृपा से उस दिन सहस्र गुना अधिक घनीभूत हो गया था इससे पहले श्री रामकृष्ण देव को हम एक ईश्वर ज्ञानी व्यक्ति या सिद्ध पुरुष रूप से ही जानते थे परंतु उनके संबंध में नरेंद्र द्वारा कथित आज की हृदय बातों ने हमारे हृदय में नए प्रकाश का संचार कर दिया हमने समझा महामहिम श्री चैतन्य तथा तो ईसा मसीह आदि जगतगुरु महापुरुषों के जीवन इतिहास में वर्णित जिन अलौकिक घटनाओं पर हम अब तक अविस्वास करते आए हैं वैसी घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रतिदिन हो रही है इच्छा या स्पर्श मात्र से ही वे शरणागत व्यक्ति को संस्कार बंधन से मुक्त करके भक्ति दे रहे हैं समाधिस्थ करके अलौकिक आनंद का अधिकारी बना रहे हैं अथवा उसकी जीवन गति को इस ढंग से आध्यात्मिक मार्ग में चला देते हैं जिससे वह ईश्वर दर्शन प्राप्त कर सदैव के लिए कृतार्थ हो जाता है हमें स्मरण है श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त करके नरेंद्र के जीवन में जो अलौकिक अनुभव हुए थे उनके विषय में बातचीत करते हुए वे उस दिन हमें शाम को हेदुआ तालाब के किनारे घूमने ले गए थे और कुछ क्षणों तक अपने में मग्न रहकर अंतर का अपूर्व आनंद किन्नर कण से प्रकट किया था प्रेम धन बिलाए गोरा राय चांद निताई डाके आए आए तोरा के निबीरे आए प्रेम कल से कल से ढाले तबू ना फुराए प्रेमे शांतिपुर डूब दुब डूबू नदे भेसे जाए गौर प्रेमे हिलोले ते नदे भेसे जाए गौरांग राय प्रेम धन बाँट रहे हैं नेताई चांद सबको आओ आओ कहकर बुला रहे हैं तुम लोगों में से जिन्हें लेने की इच्छा है चले आओ घड़ों से प्रेम उड़ेलते जा रहे हैं तो भी समाप्त नहीं होता प्रेम से शांतिपुर डूबने वाला है और नदियाँ प्लावित होता जा रहा है गौरांग के प्रेम की लहरों से नदियाँ नगर प्लावित होता जा रहा है